बेतस्वान सिद्ध कर वेतस्वान विग्रह सूत्र और एक नित्य वेतस्वान और नित्य बेतोर सन्ती सौ के पहले रहता है रे ये क्या अवग्रह ये एक अवग्रह ना न डा दम, दम, है ना डमतुप डा है ना है अदाधा बेत सलन में बेत करने का क्या प्रयोजन है ए, ए, ए, किसका लभ होगा बेत सके आकार का बेतर सा औकााते हैं औका लोप करने के डबत पे कोई कोई नहीं लगा है सीधा बेतर सा और मकार को करने के लिए क्या सूत्र है कोई जय और माधुपुथा दोनों को मिला कर लिखा है जय लगे ना नहीं क्यों जय से हो जाएगा तो माधुपुथा से क्या जरूरत है सकार झ में आएगा सौ क्या लोप हो गया टेह सकार तो बन गया झम नहीं आएगा बेतसवान वोह क्या न कहा से आएगा हाँ और नित्य कैसे बने गया नितराम भव नेर द्र हाँ। और अब जो होता है कहा होता है मारे में किसको बोलो मारे में क्या क्या क्या, क्या, क्या बोलो पहला अमी अमी अलग हा अलग है ना हाँ इनसे होता है अच्छा ये जो चतुरार्थिका में दिया है समझ में आया चतुरार्थिका में जब चतुर चतुर्नाम अर्थानाम समाहार करे चतुर्थी तत्र करेंगे तो चतुर्थिका बन जाएगा और यदि चतुर्नाम चतुरसु अर्थेसु शु भव करेंगे तो नहीं बनेगा लुक हो जाएगा क्या कारण है ये दिगो नहीं है चतुर्नाम अर्थानाम समाहार हो ये दिगो है ना नहीं तो दिगो लुगणपत्य उसमें लगे ऐसे में नहीं लगेगा चतुर्नाम भाई में दिया है चतुर्नाम अर्थानाम समाहार करेंगे तो चतुरर्थी फिर तत्र भवा करके अध्यात्मा हो जाएगा चतुरर्थी को बन जाएगा अब चतुर्नाम चतुर्स अर्थसव भावा ऐसी विग्रह करके यदि करेंगे तो दिग्व लुघनपत्य से लूक हो जाएगा अभी क्यों लुक नहीं होगा अभी दिग्गो समस्या या नहीं चतुर्नाम अर्थान समाहन नहीं ये भी दिग् है क्या कौन है चतुर्नाम अर्थान समाहारो ये समाह अर्थ में समास हुआ एक ही सूत्र से तथितार्थ उत्तर प्रदेश समहाराज एक ही सूत्र से होता है समास दिगु भी है किन्न द्विगु लुगुअपति क्या करता है द्विगुनिमित्त प्रत्यय का लुक करता है षष्ठी है द्विगु पंचम ष्ठी द्विगुन निमित्त जो प्रत्यय अनपत्य अपत्यभिन्न प्रत्यय का लूक होगा चतुर्ण अर्थाण समाह चतुर्थी बनाया तत्र भवाहा अध्यात्मा ये ठय प्रत्यय दिग्गू का निमित्त हुआ इसी ठय को मान कर दिग्गु समास हुआ नहीं हुआ दिग्गू का निमित्त का प्रतित प्रत्यय होता है जब तद्धिताथ के विषय में समास करेंगे चतुर्सु अर्थेसु भव्य विग्रह में तद्धितार्थ प्रत्यय तद्धित्व में प्रत्यय करना है तद्धितार्थ विषय को निमित्त करके जब समास करेंगे वो तद्धितार्थ प्रत्यय द्विगु का निमित्त हुआ द्विगु समास करने के लिए तद्धितार्थ उत्तरपद पद तद्धितार्थ के विषय उत्तर पर हो और समाह में होता है जब समाह में समाज करेंगे उसका निमित्त तो कोई तद्धित प्रत्यय होगा और तद्धितार्थ के विषय में जो समास करेंगे उद्योग समास का निमित्त तो कोई तद्धित प्रत्यय होगा या नहीं होगा होगा तद्धितार्थ को विषय में होगा इसलिए जिस समय तद्धार्थ के विषय में करेंगे और तद्वित का निमित्त द्विगु द्विगुत का निमित्त हो जाएगा तद्धित प्रत्यय द्विगु का निमित्त यदि तद्धित होगा तो द्विगो लुगानुपत्य से लोक हो जाएगा और केवल समाह कर दिया आगे प्रत्यय और दिग्गु समाज के बाद तद्धित प्रत्यय हो जाए तो लोक हो जाएगा ऐसा था नहीं दिग्ग समाज के बाद तद्वित प्रत्यय लोग दिगो और लुगानपत्य द्विगोर पंचमी थनी ष्ठीयंत दिग्गु संबंध ही तद्धित प्रत्यय का लोक होगा ष्टि है संबंध ष्ठी निमित्त दिग्गु के निमित्त तथित प्रत्यय का लुक होगा समाहर में समास करेंगे तो आगे तथित प्रत्यय आएगा और तथित प्रत्यय दिग्गु का निमित्त नहीं है और तथितार्थिक विषय में समास करेंगे तो जो तथितार्थ प्रत्यय होगा वो दिगू का निमित्त इसलिए चतुरसु अर्थे सुव भवा ऐसा करेंगे दिग्गु का निमित्त उनसे लोक हो जाएगा चतुरार्थिका नहीं बनेगा अच्छा चतुर्नाम अर्थान समाहार करके चतुर्थी बना करके फिर ठय करेंगे यहाँ ठय दिग्ग का निमित्त तो नहीं होने से लुक नहीं होगा इतने समझना दिग्ग पत्ते में द्विगु पंचमें तो नहीं दिग्ग से परत अनपत्य प्रत्यय का लुक होता है ये अर्थ नहीं दिग्ग के निमित्त तो प्रत्यय का लुक होता है हाँ आपने कितने लिखा है ग्रामीण बताओ बोल तो, पुस्तक मिल गया पुस्तक खोलना नहीं बंद करो भी परीक्षा समुद्री नहीं भी ग्रामीण हाँ बोल सकते हो कैसे बनेगा सतर बोल दो हो ग्रामा पाश्चात्य कैसे बनेगा का हाँ तत्र अबे त्याग त्याग दीर्घ है ना वृद्ध संज्ञा करने वाले कोई सूत्र मालूम है लेकर देखाओ किसी को मालूम है तो वृद्ध संज्ञा करने वाले कोई सूत्र जितने सत्रह बार सब कितने हैं सूत्र दो सत्र और कोई वार्तिक है लिखा है सत्र क्या क्या हैद्वृद्धम त्यदिनी च नाम यहाँ तो हो गया था गहादिभ्य छत्यय हो जाएगा गहादि गुण पठित शब्द से छ हो जाएगा आकृति गुण है गहे भवदेश विशेष है छ से, से यह हो गया आय पड़ गया चह्य बन गया समयम विषमयम बन जाता है यमद अस्मद और अन्य तरह खै भी हो जाएगा और चौक से छ भी हो जाएगा वृद्ध संज्ञा है वृद्ध संज्ञा है यमद अस्मद किस तरह से तरसे? छ भी हो जाएगा और अन्य तरसाम से पक्ष अन्न हो जाएगा तो कितने प्रत्यय हो गया तीन हो गया युव ओर यकम बा अयम द्विवचन बहुवचन एक के लागे सुतराएगा युव्योर अयम यमाकम बायम तो पहले हो गया छ प्रत्यय क्या तो यदीय अस्मदीय बन जाएगा और खय करेंगे तो सूत्र लगेगा तस्मिन अणिचय यमा ये वयोर अयम अस्माकम यमाकम विग्रह कैसे होगा यद ओस आगे हो जाएगा छ अर्था ऐसे प्रत्यय अस्मद आम छ उसके बाद हो गया छ प्रत्यय होने के बाद ये स्मदय अष्म स्मद बन गया दूसरा होगा तस्मिन अणिचय इसमा का अस्मा को तस्मिन अणिचय तस्मि तो देखो उसके पुरुष सूत्र चार तीन एक या चार तीन पुरुष सूत्र में जो खय विधान किया खाय पर हो तस्मि ने कहा था खै और अनिचय खय प्रत्यय हो अन हो तो आदेश हो जाएगा युषमा को और अस्मा अन, को युष्मत को यषमा कष्मत को अस्मा को तो खँ करेंगे तो युष्मा को होगा हैं इसमत शब्द को और अण करेंगे तो होगा यषमा को तो ये व्यय और यमा कमाय यमद अथा इसमद आम अगर हो जाएगा खैय अन् ख को हो जाएगा आद्यच वृद्धि ख कोई न हो जाएगा आद्यच वृद्धि तु तती तेसु ये यष्मा को का ऐसे चलोप हो जाएगा यौष्मा की न ट्रिड अटकुन से नत्व हो जाएगा यौष्मा की न और कम से हो जाएगा आसमा की न बन जाएगा आसमा की न में तो होगा क्यों नहीं होता है निमित्त नहीं क्या निमित्त है अरे पऊ अरे प्रसाद नहीं और जब ऑन करेंगे तो यमा कष्मा का आदेश होगा आदेश वृद्धि होगी किसूत से यश रूपये यउषमा कह आसमा का बनिया आसमा कह इसका क्या विग्रह होगा लेकर देखाओ जल्दी आसमा कह का विग्रह आसमा कह लव क्यो विग्रह लिखे ना उसके बाद आरोग्य नहीं पहले लव क्यो लिखो लव लिखना विग्रह पुछे तो लवकी लिखना अलौक्य कहेंगे तो लिखना पुस्तक देख कर लेखो कोई बात नहीं नहीं कोई बात नहीं पुस्तक देख कर लेखो क्या लवक्रह देख कर आसमां का क्या विग्रह बनेगा उसको देखना पड़ेगा क्या <laughs> भाई <दिखना> पड़े <laughs> तो ah भी देखना पड़ेगा ये पुस्तक लौकीय विग्रह कहा लिखा है लिखा क्या कहते, है? पिरीखुण। है? पिरीखुण। कहते है? ये नहीं, नहीं गलत है संभावना है और किसके ना, नहीं। अस्मदीय कैसे बनेगा अस्मदीय का विग्रह लेकर देखो लेखो लेखो बोलना नहीं अस्मदीय देखो पुस्तक देखो किसी नहीं पुस्तक देखो देखो क्या उधर क्या देखो नहीं होगा पुस्तक देखकर नहीं होता थी हाँ लेकर लाओ ऐसा बोलने पर दे। देखो पुस्तक में विग्रह है देखो लिखा है युवयोर युषमाकम व अयम युष्मीय दिया है तो अस्मदीय कैसे मने गया अस्माकम अयम एक ही अभयो।, अभयो अभयो क्या अभय क्या अभी क्या प्रथम वोचन अभय बेड आवय अभय क्या आह अस्माकम अयम आवयोर अयम ये हुआ जैसे अस्मदीय बना अभी लेखो आवयोर अयम लेखो आवयोर अयम ऐसे विग्रह में और क्या क्या शब्द बने बनेगा लेकर देखा और कोई शब्द बनेगा तो आ आभर अयम इसी विग्रह से और कोई शब्द बनेगा क्या हाँ देख लो किस देखो पुस्तक देख पुस्ता देखे लो यद और अन्य तरसाम खूत्र में विग्रह दिया है यस्मद अस्मा शब्द से दो प्रत्यय ख से छ और पक्षय तीन प्रत्यय होगी विग्रह देखा है युष्मयर अयम यषमाकम वयम इति यदीय बना क्या प्रत्यय होकर छ प्रत्यय हुआ ठीक इस प्रकार अस्मादिया भी दिया है उसका विग्रह कैसे बनेगा ये व्यय बनेगा आवयर अस्माकम व्यय अस्मदीय एक बन गया और दूसरा ये तो छत्यय हुआ क्षय प्रत्यय होगा अन होगा तो क्षय प्रत्यय होने पर देखो सूत्र लगा तस्मिन अनिचे स्मा का होन हो हो तो इसमत युष्मा का अस्मत को अष्मा के आदेश हो जाएगा तो आदेश होने के बाद औौषमा की बना इसका विग्रह क्या होगा यौ कम्बा यौष्मा की न बना पहले क्या बना था इसमत अभी ओषमा की न बना एक आसमा की न्या विग्रह बनेगा अस्माकम्बा अयम आसमा की न बना ये युष्मा का आसमा का फिर कहाँ से आ गया आन प्रत्यय होगा अनुप्रत्य पर युष्मा तो का आदेश होगा नहीं होगा होगा अस्मत तो को आष्मा का आदेश होगा किस सूत्र से तो ये आन पर करता है या पर करता है हाँ तस्मिन अनिच अ पर हो ख अनिच तो अभी आसमा का एक शब्द बन गया इसका क्या विग्रह होगा हाँ अवेर असम कम बायम आसमा कह क्या बना क्या विग्रह बा अस्माकम बायम क्या रूप बना आसमा कह और क्या रूप बनेगा हैं ऐसमा टमा की न और क्या बनेगा कितने बना? तीन बना युवायोर अयम कितन बनेगा क्या क्या बनेगा अच्छा ये जो तीन बना है उसका विग्रह क्या हुआ हाँ युवा एयम युषमाकम आयम करेंगे तो क्या बनेगा दिवचन एक वचन होगा ये बहुवचन हो जाएगा युवर आयम कहो युष्माकम अयम कहो एक ही यस्मा युष्माकम अयम क्या विग्रह कहा अयम इसमें क्या क्या रूप बनेगा यउस्मा कहो अरे युष्माकम अयम करेगा तो क्या रूप बनेगा वही तीन जो तीन बना है इसी प्रकार अस्माकम अयम क्या विग्रह होगा विगर से क्या रूप बनेगा आप अस्मदीय हाँ ये क्या विग्रह बताया अच्छा आवे और अम करेंगे तो क्या होगा क्या तीन होगा क्या क्या बोलो हाँ आगे देखो तब का ममका व्यवचने यश्म तो को तबक मम का आदेश हो जाएगा तब कम कऊ एक वचन है एक अर्थ वाचीनोर यद अस्मदोस्त तब कम कौ स्त खैच देखो है इसमें तस्मिन अनिच उसका परसूत्र है उसका परसूत्र है तब कम का भी एक वचन है तब तो को और तो मम के आदेश होगा कि तब का आदेश किसको होगा इसमत को अस्मत को ममको कब होगा एक वा, एक वासना एक अर्थवासीन स्मद अस्वत हो तो तब अयम मम अयम ये विग्रह होगा तो इसमें कम युवर अयम करेंगे तो तब का मम का लगेगा क्योंकि द्विवचन भे एक वचन होगा तो तो तब का आदेश किसको होगा ऐ इस मात को मामा को हाँ तो क्या प्रत्यय पर रहते खये हो अन्न हो तो खये प्रत्यय हो गया तो तब इदम तब अयम क्या विग्रह करेंगे तब अयम खये हो जाएगा आदि वृद्धि के सूत्र से ते सचा मत खये होने से खो न करने के सूत्र आए नहीं सच लोपन से ताब की न बने गया ताब की न क्या विग्रह है तबम तब अयम ताब कह कैसे बनेगा करने अनक से तब आदेश किस तरह से होगा तब कमा हाँ, एक वचन है आदेश वृद्धि तदिश हा ताव कह बने अभी तावक न तावक ये दोनों में अर्थ अर्थवेद क्या है एक अर्थ दो तब तो यहाँ इसम श्विवचन कौन है एक वचन कौन नहीं दोनों एक वचन है ठीक इसम अयम खये करेंगे तो क्या होगा माम की न और करेंगे तो मामक माम अयम माम मा ये विग्रह हमें कितने रूप बनाए इसमें क्या क्या माम और तावक शब्द का क्या विग्रह होगा तब एयम तावकने का क्या होगा तब ये छ प्रत्यय रहेगा तो इसके लिए अलग तीन प्रत्यय था ना खय अन और छ च होत प्रत्योरपद मपर्यतरे तोरी ऋकाचिनौस्तम स्त प्रत्यय उत्तरपद प्रत्यरपद पर मपर्यो यस्मदे मत गृष् अस्मदे स्म यहाँ तक यस्मद में इस्म का आदेश होगा तो क्या बचेगा अध बचेगा अस्मद में अध बचेगा मर्यंत रेतयो तो हो ऐतयंत अस्मद और युष्म दोनों को एकार्थवाच्य एकार्थवाच्य को हो तो त्व त्व और म आदेश हो जाएगा त्व स्त प्रत्यय उत्तर पद प्रत्यय पर उत्तर पद हो प्रत्यय जैसे छ प्रत्यय किया तब अयम क्या विग्रह होगा तब अयम छत्यय के सूत्र से होगा ये छत्यय करता है प्रत्योत्तर प्रदर्शम हाँ, से छ प्रत्यय हुआ छ प्रत्यय होने के बाद ये सूत्र लगे प्रत्योत्तर प्रदर्शन से क्या विग्रह बनाया था तब अयम यद शब्द यश्मस छो के विग्रह क्या होगा यद गस छत्योत्तर पदसमद में मदेश हो जाएगा क्या आदेश हो जाएगा तो तो अगर क्या बचेगा अद तो अगर अदे तो तो क्या और म तो तो होने तो, तो पर क्या लगे नहीं सेसेलोप होता है और नहीं तो अतगुणे भी हो जाएगा अतने पर त्वत अच्छा हाँ त्वद अग, अगर त्वद अगर छीय त्वदीय बन गया इसी प्रकार अस्मद के म पर्यत आदेश हो जाएगा क्या आदेश हो जाएगा म मगर मद अगर तो मद्य का क्या विग्रह होगा तब अयम का विग्रह क्या है अच्छा म अयम इसी विग्रह में से कितने रूप बन जाएगा एक मध्य हो गया और क्या है माम क्यों तो ना माम को मामा कि क्या विग्रह हुआ मम अय तब अय में क्या बनेगा ताव के नावक त्वीय तो ये प्रत्यय पर रहते तो बता दिया उत्तर पद रहते तब पुत्र विग्रह होगा पुत्र समास यदगस पुत्र पुत्रसु इस प्रकार मम पुत्र अस्मद्वश पुत्र सु सठी समास हो जाएगा सचि से ही सुभधा होने के बाद उत्तर पद रहते युष्मद के युष्म म को आदेश हो जाएगा तो आ तो निः परत्पुत्र है अस्म आदेश आदेश होगा तो क्या मानेगा मतपुत्र है त्वत्पुत्र में क्या प्रत्यय स या ख अन क्या प्रत्यय प्रत्यय नहीं समास मत्पुत्र में समास है क्या समास हाँ यहाँ क्यों दिया उदाहरण त्वत्पुत्र मतपुत्र उदाहरण क्यों दिया उत्तर पद पर रहते यश्म पर्यंत को क्या आदेश हुआ तो और सद को मर्यंत को मदेश हुआ इसका उदाहरण दे दिया तो अभी त्वत् बन गया उत्तर पद का उदाहरण मध्यान्ह मध्य भवादि म हो जाएगा मध्य बन जाएगा मध्य भव मध्यम काला ठै कालाचीभ्य ठय हो जाएगा काले भव ठसेकलिजगा का आदि से बुद्धि होती वसेस भव जाता मासिकम संवत्सरे भव जाता सांवत्सरीक से बुद्धि होती है सायम हे कि सी सायम प्रातः भव सायम प्रातव साय प्रातर्े अव्यय अव्ययना भविल बोलो साय प्रातर भव अर्थ में टी प्रातर शब्द भौसंज्ञा ठै प्रत्यु होने के बाद भौसंज्ञा उनसे भव मात टीलोप हो गया प्रातरिक और चला गया ठ को हो गया सायं प्राति कह आदि से वृद्धि पुनः पुनः भव पुनः पुनर् पुना भव में काला ठै हो गया भौसंज्ञा यशिभम टी टीलोप हो जाएगा पुनः पुन और चला गया ठ हो जाए कह आदि बुद्धि तदित्य सब पौन पुनिक क्या मानेगा पौनपुनिक का क्या विग्रह होगा पुनः पुनर् भव असा प्रतीक साय प्रातः भव क्या प्रत्यय हुआ इसमें किस सूत्र से क्या प्रसण्य हृष्य सकारांत वर्षा ऋतु प्रावृष एण्य प्रत्यय प्रावृषि भव आदि ये कालवाचक है ठ का अपवाद है एण्य प्रावृसेण्य बन जाएगा प्रावृषि भव जातादि क्या अर्थ होगा अच्छा जाता अर्थ है तो ठक्की ठप्पी प्रावृषि जाता के लिए भाव अर्थ में जात के लिए अन्य सूत्र है प्रावृषि भव प्राव प्रावृसेण्य बन गया